एक भाग। जब भागटल में चट्टाने विपरीत दिशा से टूटती है तब भूकंप आते हैं। चट्टानों का इस प्रकार टूटना भ्रंश कहलाता है चट्टाने एक दूसरे को विपरीत या किनारों की तरफ से धक्का लगाती है प्लेटों के बीच की सीमाओं को भ्रंश कहा जाता है कभी कभी ब्रिंच से दूर प्लेटों के मच्छी लगने वाले बल के कारण चट्टानों में टोटन और फिसलन होती है। वह सीमा जहां दो प्लेटें एक दूसरे पर सरकती हैं, रूपांतरित ब्रंश कहलाती है अमेरिका के कैलिफोर्निया का देंट एंड्रिज ब्रेंच रूपांतरित ब्रेंच है जहां पैसिफिक प्लेट कहलाने वाला का एक हिस्सा कैलिफोर्निया के उत्तरी पश्चिमी हिस्से को शेष उत्तरी अमेरिका से दूर ले जा रहा है इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट को विपरीत धक्का लगाने वाली सीमा से लगा ब्रेंच भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और उत्तर में हिमालय पट्टी में अक्सर घटित होने वाली भूकंप की घटना के लिए उत्तरदायी होता है इस प्रकार हमने जाना है कि हमारी पृथ्वी एक क्रियाशील ग्रह है अब हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह भी जानते हैं कि प्लेट विवर्तन ने अतीत और वर्तमान की सभी भौगोलिक गतिविधियों को प्रभावित किया है वास्तव में यह संकेत करता है कि पूरी पृथ्वी की सतह लगातार परिवर्तित हो रही है यही नहीं प्लेट विवर्तन के ज्ञान ने हमें भूकंप और ज्वालामुखी उद्गार जैसी प्रचंड भूगर्भ घटनाओं को समझने का ज्ञान भी दिया है इन प्रचंड प्रचंड घटनाओं से ऊर्जा मुक्त होती है, हालांकि हमारा प्लेट विवर्तन की प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं है लेकिन हम इन प्रक्रियाओं को समझकर ऐसा रास्ता खोज सकते हैं जिससे पृथ्वी की विस्मयकारी शक्ति को प्रदर्शित करने वाली ऐसी घटनाओं से जीवन और संपत्ति को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है चौथा अध्याय हवा पानी और चट्ट सौरमंडल के अन्य ग्रहों से हमारी पृथ्वी का विशिष्ट गुण यहाँ जीवन को संजोये रखने वाले वातावरण का मौजूद होना है लेकिन आज हमें दिखाई देने वाला यह वातावरण सदैव इस अवस्था में नहीं रहा है हमारी पृथ्वी कई अरब वर्षों के दौरान होने वाले पर्वतों के उत्थान समुद्री तल का फैलाव और अन्य ऐसी ही अनेक भूगर्भी घटनाओं के तीव्र परिवर्तनों से गुजरते हुए गर्म पिघले लावे से आज अपनी वर्तमान अवस्था में पहुंची है इन सभी क्रियाओं के सम्मिलित परिणाम स्वरूप आज हमें पृथ्वी नीले महासागरों हरे भरे जंगलों घास भूमियों शुष्क रेगिस्तानों नम भूमियों ऊंचे पर्वतों बर्फ से ढकी ध्रुवीय क्षेत्रों और उस पर जगह जगह जीवन के विविध रूप से सजी समरी मिली है आज पृथ्वी पर प्रत्येक कोने और किनारों पर जीवन खिलखिला रहा है